फिन मैकोल और लंबा पुल आयरिश लोक कथा फिन मैकोल एक आयरिश राक्षस फिन की पत्नी शबा रेडमैन एक स्कॉटिश स्कॉटिश राक्षस एक बार आयरिश राक्षस था उसका नाम था फिन मैकोल उसे स्कॉटलैंड में रहने वाले राक्षसों से लड़ना पसंद था इसलिए उसने आयरलैंड से स्कॉटलैंड तक समुद्री मार्ग पर पत्थरों का एक पुल बनाया एक दिन फिन ने एक स्कॉटिश राक्षस रेडमैन को लड़ने की चुनौती दी जब रेडमैन ने समुद्री मार्ग पर पत्थरों के पुल पर चलना शुरू किया तो फिन को एहसास हुआ कि स्कॉटिश राक्षस सच में उसे बहुत ज्यादा बड़ा और बलवान था फिर फिन छिपने के लिए अपने घर में भागा फिन घर में जाकर स्नान टब में कूद गया फिन की पत्नी सबा ने फिन को एक कंबल से ढक दिया कुछ देर बाद उनके दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक हुई जब सबा ने दरवाजा खोला तो उसके सामने रेडमैन खड़ा था उसने कहा फिन कहा है उसे लड़ना चाहता हूँ सबा ने जवाब दिया फिन शिकार के लिए बाहर गए लेकिन आपका घर में स्वागत है आप अंदर आए और कुछ देर इंतजार करेंगल के के के के में ही अपना भाला छोड़ दे सबा ने रेडमैन से कहा फिर सभा ने रेडमैन के लिए एक विशाल डबल रोटी पकाई उसने डबल रोटी के बीच में एक कटोरी छिपा दी जब रेडमैन कटोरी को काटने की रेडमैन ने कटोरी को काटने की कोशिश की तो उसका दांत टूट गया सभा ने मुस्कुराते हुए कहा यह वो डबल रोटी है जो फिन को सबसे पसंद है घबरा मतलब कर कहा अब सबा ने रेडमैन से कहा कि अब उसे अपने बच्चे को खिलाना होगा उसने स्नान टब में फिन के लिए एक डबल रोटी फेंकी और फिर फिन कम्बल के नीचे जाकर छिप गया रेडमैन को लगा कि फिन ही सभा का बच्चा था उसके बाद रेडमैन घबरा कर रोते हुए वहां से भागा अगर बच्चा इतना बड़ा है तो उसका पिता कितना विशाल होगा वो दौड़ो दौड़ा समुद्री मार्ग पर पत्थर के पुल से स्कॉटलैंड वापस पहुंचा उसके बाद फिर ने से बाहर छलांग लगाई और उसने रेडमैन का पीछा किया फिर फिर ने चट्टानों से बने पुल को तोड़ डाला ताकि समुद्री किनारे पर केवल नुकिले पत्थर ही बचे रहे कहानी का सबक कई पारंपरिक कहानियों में एक सबक छिपा होता है इस कहानी में भी एक सबक छिपा है फिर ने रेडमैन को चुनौती दी या बिना पता किए कि वो कितना बड़ा और शक्तिशाली था कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कई बार इंसान अपने दिमाग से ताकत को हरा सकता है